प्रश्न उत्तर दीपमाला ईश्वर तत्व जिज्ञासा शास्त्रों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई गई है परंतु शिव जी तथा विष्णु जी की नहीं ऐसा क्यों समाधान आपने एक पुराण में यह बात पढ़ी होगी 18 पुराण है उनमें बहुत स्थानों पर विष्णु तथा रुद्र की उत्पत्ति बताई गई है यहाँ पर एक सिद्धांत है जिसे समझना चाहिए इसे समझे बिना संशय समाप्त नहीं होता वैदिक वांग्मय में, में एक मूल तत्व है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं वह निर्गुण निराकार है पर व्यवहार में सृष्टि दिखाई देती है जब यह जिज्ञासा होती है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से यह सृष्टिर रूपी बवंडर कहाँ से उत्पन्न हो गया तब यह स्वीकार करना पड़ता है कि यह उसमें रहने वाली माया शक्ति से हुआ है उसमें माया का आरोप करना पड़ता है उस माओपाधिक ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है ईश्वर भी सगुण निराकार है जबकि व्यवहार तो साकार में होता है जैसे निराकार विद्युत से व्यवहार करने के लिए किसी साकार उपकरण की आवश्यकता होती है वह ईश्वर व्यापक है अनाम रूप है परंतु उस तक पहुँचने के लिए किसी नाम या रूप का आश्रय लेना ही पड़ता है इसीलिए शिवपुराण में उस ईश्वर का नाम शिव रख दिया तो विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति उससे बताई इसी प्रकार विष्णु पुराण में उसका नाम विष्णु रख दिया तो शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु से बताई देवी पुराण में उसी का नाम देवी रख दिया तो इन तीनों की उत्पत्ति देवी से बताई वस्तुतः उस ईश्वर के ही ये भिन्न भिन्न नाम हैं, तब क्या कहा जाए कि किसकी उत्पत्ति हुई और किसकी नहीं हुई अथवा किससे किसकी उत्पत्ति हुई जिज्ञासा गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा है अजोपि सन्न व्यायात्मा संभवाप म्यात्मायाप इस श्लोक की आनंदगिरी टीका में सगुण साकार ईश्वर के शरीर को प्रातिभाषिक कहा है ऐसा कैसे हो सकता है समाधान कौन सी बात किस प्रसंग में कही है इसे ध्यान में रखना चाहिए वेदांत का सिद्धांत है कि एक ही मूल तत्व है उसके अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता है ही नहीं नाम रूप ही सृष्टि है सृष्टि के पहले नाम रूप का अस्तित्व नहीं है जो भी नाम रूप होगा वह प्रातिभाषिक ही होगा क्योंकि वह माया के द्वारा कल्पित है भगवान भी कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम्यात्माया आत्म माया संभवामी अर्थात मैं अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूँ जैसे लोक में भी कोई मायावी जादूगर अपनी माया के द्वारा जो भी वस्तु प्रकट करता है वह वास्तविक नहीं बल्कि प्रातिभासिक ही होती है क्योंकि माया हटाते ही उसकी सत्ता नहीं रहती प्रातिभासिक पदार्थ में आपको सत्यत्व बुद्धि हो जाए यही व्यवहार है जब एक ही सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं तो जितने भी दिखने वाले नाम रूप हैं सभी प्रातिभासिक ही हैं आनंद जी ने सगुण साकार ईश्वर के शरीर को प्रातिभाषिक कहा उसमें यही दृष्टि है वे यह भी कह सकते थे कि भगवान का शरीर चिन्मय है ऐसा कहने में भी कोई दोष नहीं होता वह शरीर ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है ब्रह्मा की सृष्टि यदि व्यावहारिक है पांच भौतिक है तो वह शरीर चिन्मय हुआ सारे जगत को भी हम नाम रूप की दृष्टि से मायिक या मिथ्या कहते हैं और अधिष्ठान दृष्टि से यह भी कह सकते हैं कि सारा जगत ब्रह्म है इसलिए वेदांत में हमेशा कहने वाले की दृष्टि को समझना चाहिए